नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी को ज्ञात हो कि आज विशेष कल से जो है ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय शांति वन के प्रांगण में खास एजुकेशन विंग का एक सुंदर ग्लोबल सबमीट चल रहा है कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह से शिक्षकगण आए हुए हैं प्रोफेसर्स आए हुए हैं तो मैं आप सभी को विशेष दिल्ली से आए हुए हमारे विशेष मेहमानों का स्वागत करते हुए आप उनकी आवाज़ आप सुनेंगे नमस्कार जी नमस्ते ओम शांति ओम शांति क्या नाम है आपका मेरा नाम सचिदानंद मल्लिक सचिदानंद मलिक मैं दिल्ली स्किल एंटरप्रनरशिप यूनिवर्सिटी में हूँ प्रोफेसर जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो बेसिकली जो आइडिया है तो द्यूरिफिकेशन ऑफ सोल इसके बारे में मैंने कुछ बोलूंगा जी बिकॉज जो सोल है ना बेसिकली सोलच यूज टू स्पीक इन अवर लाइफ एंड यूज टू रियलाइज द थिंग्स इन आवर बॉडी इनहेरि That is being carried out differently in different arena. Lord Krishna has, कैंडिल has told, the soul is like this. नंग छिंदी शास्त्राणी नै नंग दहंती पापक नय न शैव क्लसि नय नंग सोसि मारत्व इसका मतलब है दैट मीन्स द सोल हुई इज मेट दैट मीन्स ऑलवेज इट रिमेन्स इन by any energy by any source of energy and it cannot be destroyed at all it is the purification of the idea which is carrying from one body to another body so which means the soul has some inherent quality in the respect of the idea which the human being carries so purification and purification of soul is the internal peace Who is gives us in our mind, and then accurately we can say that uh, Ravidan Thakur, uh, he has uh, propounds the idea that where the mind is without fear, where the head is held high. Where the knowledge is free and where the, uh, the the truth is comes out from the core of the house and the world is not being fragmented into small domestic worlds. So this is the idea is being carried out by our soul from one point to either point. That means it gives the knowledge and the it focuses the uh, principle which our human beings. carries from uh, time to time from g one part okay. to another part with it respect i have certain submission that the internal peace which is being carried and which is uh, calculated and articulated by our isorendra chandra university particularly it has immense contribution in getting the human beings purity and purificational aspect so i must say that the university which has carried certain idea in ensuring the educational spiritual educational and enhancement of spiritual academy in the educational field it has immense bearing on the mankind because with respect to human beings and humanal aspect the lost and other qualities is being uh, uh, carried out and ultimately it is deteriorating the man <coughs> and mankind in इन इन सच ए मैनर दैट सोसाइटी इज पैसिंग टू अटन एफिल एस्पेक्ट जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका सर बहुत ही अच्छी बात है आपने आत्मा के बारे में बताया कि किस तरह से आत्मा का प्योरिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन होगा यानी आत्मा शुद्ध और पवित्र बनेगी तो निश्चित तौर पे उसके अंदर जो है सर्वगुण संपन्न बनेगी और एक देवत्व को प्राप्त करेगी ये चीज़ें आपने बताया और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसी काम को कर रही है ये आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच बहुत Thank बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सर ओम सर ओम सर नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार एक और टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं नमस्कार क्या नाम है आपका नमस्कार जी मैं श्याम मोहन परासर एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली स्किल एंटरप्रीर यूनिवर्सिटी पूसा बंद कैंपस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट <laughs> जी जी जी श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मुझे अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ एक दो दिन हो गया आपको तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए जी जी हमें बहुत अच्छा लगा और जो स्परिचुअलिटी के बारे में जो आत्मज्ञान के बारे में जो अल्टीमेट ब्लिसफुलनेस है जो हम कहते हैं कि अल्टीमेटली एम तुम्हारा यही होता है कि हम ब्लिसफुलनेस वाली नेचर में कैसे आएँ और कैसे इसको प्राप्त करें तो इसके लिए वाकई में ये हम मतलब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ये मौका मिला और जानने का मौका मेरा बहुत अच्छा लगा <laughs> मैं ऐसी संदर्भ मैं मैं कुछ मैं शेर शायरी करता हूं कविता करता हूं तुम तो गीत सुनाऊंगा जी जी सुना कि एक शेर से अर्ज करता हूं कि जिंदगी मोतबर नहीं होती मुफलिसी दर नहीं होती और आजमा के तो देखिए ना जनाब प्रार्थना बेअसर नहीं होती प्रार्थना बेअसर नहीं, नहीं होती।, होती और एक भजन है कि राम कृष्ण और शिव के बिना क्या यहा राम कृष्ण और शिव के बिना क्या यहा हिंद की सभ्यता है इन्हीं से जवान हिंद की सभ्यता है इन्हीं से जवान वेद और उपनिषद आत्मा हिंद की और उपनिषद आत्मा हिंद की योग का रास्ता खुशनुमा जान जाम योग का रास्ता खुशनुमा जान जा अगला बंद जी राह से मिले धर्म से चले राह से मिले धर्म से चले कर्म की श्रेष्ठ जो लिख गए दासता कर्म की श्रेष्ठ जो लिख गए दासता देवता और असुर दोनों जग में रहे देवता और असुर दोनों जग में रहे ज्ञान गीता मगर आत्मा है यहाँ राम कृष्ण और शिव के बिना क्या यहाँ हिंद की सभ्यता है इन्हीं से जवान और आखिरी के जी जग अहिंसक बने प्यार बड़ तारह जग अहिंसक बने प्यार बड़ तारह कह रहे हैं यही मुरलीवाल यहाँ कह रहे हैं यही बंसीवाल यहाँ राम कृष्ण और शिव के बिना क्या यहाँ हिंद की सभ्यता है इन्हीं से जवा ओम शांति ओम शांति श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा भजन ओम सुनाने ओम के लिए बहुत बहुत खुशियाँ बहुत बहुत प्यार धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 1.07.8 एफएम पर हमारे साथ दिल्ली से कुछ विशेष प्रोफेसर आए हुए हैं और वो अपनी दिल की भावनाएं और विचार आप सभी को साझा कर रहे हैं तो एक और आ, प्रोफेसर टीचर यहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं हेलो जी नमस्कार कैसे हैं आप नमस्कार जी क्या नाम है अपने कृपांशु सोनी दिल्ली से जी सोनी जी स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसी की बेटी हूँ मैं बहू भी हूँ बीवी हूँ पत्नी हूँ एक माँ भी, भी हूँ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इस कंधों पे चले जा रहा है जीवन यूं ही हर रंग के कपड़े पहनती हूँ बहुत शौक़ है मुझे पहनने का अलग अलग खाने का भी शौक है घूमने <laughs> का भी दिल करता है क्योंकि एक लेडी हों एक मनुष्य हों इस संसार को देखने का भी मन करता है पर हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें थोड़ा सोचते ही मन में विचार आता है हमेशा सफ़ेद कपड़े सफ़ेद ड्रेस मोमा से बिल्कुल अलग संसार से बिल्कुल अलग सिर्फ दुनिया का सोचती हैं अपना स्वार्थ कभी उन्होंने देखा नहीं क्यों ऐसा क्यों क्या उनका दिल नहीं करता ये सब करने का अलग अलग कपड़े पहनने का घूमने का अपने परिवार में रहने का कुछ तो अलग है जो मैं हूँ वही ये भी हैं अंदर से तो हम एक से हैं पर देखिए ना जब मैं यहाँ आई दिल्ली से तब तो मुझे समझ आया कि कितना फ़र्क है इनमें और मुझ में मैं सांसारिक मोहमाया की बंधी हुई हूँ और ये ये पूरे संसार को अपना ही समझते हैं अपना घर समझते हैं आध्यात्मिक शांति को इन्होंने पा लिया है पर हित में इन्होंने अपना हित समझा है शांत हैं शीतल हैं निश्छल हैं सरल हैं निर्मल हैं भेदभाव जैसी चीज़ तो इन्हें पता ही नहीं है जिसको देखेंगे मुस्कुराएंगी और इतना मदद करने की कोशिश करेंगी क्यों यही तो फर्क है इनमें और मुझ में मैं सांसारिक हूँ मैं कभी इनकी तुलना अपने आप से कर ही नहीं सकती धन्य है इनका जीवन और धन्य है ये ओम शांति सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत सुंदर विचार आपने प्रकट किया आप सुन रहे हैं रेडियो वन जी हाँ यहाँ पर हमारे दिल्ली के प्रोफेसर जो है अपने अनुभव साझा कर रहे हैं एक और प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी नमस्ते क्या नाम है आपका नमस्ते जी नमस्ते ओम शांति मैं राजेश सोनी एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी पूसा कैंपस वन जी, जी जी मैं अपने जीवन में पहली बार जब मैं आया आया मुझे यहाँ की दुनिया में एक अजीब ही चमक नजर आई जो की मैं पिछले जीवन में कभी देख नहीं पाया यहाँ आकर मुझे लगा जीवन ऐसा भी हो सकता है जहाँ ईगो नाम की कोई चीज नहीं जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं और यहाँ जब आया तो मुझे लगा जीवन कितना सरल भी हो सकता है जी जी।, जी तो हम मैं अपने बारे में ज्यादा मैं ज्ञानी तो नहीं लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि सांसारिक जीवन में हम बहुत ज्यादा उलझ गए और उलझने में एक किसी फेमस शहर का एक दो लाइनें हैं कितने हिस्सों में बट गया हूं घर hmm. पे बच्चे हैं है ऑफिस है, है कितने hmm. हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हम लोग उस जीवन को जी रहे हैं। लेकिन यहां आने के बाद मैंने जो यहां देखा मेरा जीवन में एक अजीब सी चमक से आने लगी और मैं ऊपर ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हम इससे जुड़े रहें हम आते रहे और यहाँ के जीवन का लाभ उठाते रहे ऑप्शन चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया और यहाँ सबसे अच्छा जो ज्ञान है सुन रहे हैं आप तो उसमें से कौन सी एक बात जो आपके दिल को स्पर्श कर रही है <laughs> मेरे दिल को स्पर्श इस, इस भागती दौड़ती दुनिया में मैंने यहाँ देखा यहाँ किसी भी जगह कोई क्यों नहीं है <laughs> हर आदमी को हर चीज अवेलेबल डायमंड डायमंडल कुर्सिया बहुत अच्छा लगा और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा ये खूब उन्नति करें इस संस्था से लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने जीवन को सरल बनाए आप यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे मैं जाने के बाद जरूर अपने स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा क्योंकि मैं मुझे शायद पचपन साल लग गए हाँ देखने में तो मैं जरूर कहूंगा एक बार जरूर विजिट करें और इस जीवन का एक ये पार्ट भी देखें इस पार्ट में भी कुछ ना कुछ है <laughs> लाइफ का एक आनंद है लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है इसको हम देखें बहुत बहुत साध्यवाद आपको सर बहुत धन्यवाद संगम का हर पल नव वर्ष है I'm not afraid. सबकी तो पूछती जोत जगाए विश्व में शांति को फैलाए सबकी पूछती जोत जगाए विश्व में शांति को फैलाए चौबीस ने अबली विदाई पच्चीस को सुख में सलोना आओ सबकी उम्मीद जगाए आओ नव वर्ष को सजाए शिव पिता से सबको मिलाए सबकी आत्मज्योत जगाए जगाए